के के तीन कारण में रहने वाला अथवा साथ संकर्य संकर्य दोष दोष हो जाएगा। कहा कोई नहीं है। इसके लिए मीमांसक ने एक उसका नियम बता दिया वो नियम में कहा गया वो नियम किस को स्मरण है स्व समानाधिकरण्य भाव सामानाधिकरण्य अन्यतर तरह सम संब जाति विशिष्ट जातित्व जहाँ रहेगा वहाँ क्या होना पड़ेगा स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अभाव व्याप्यत्व रहना पड़ेगा हम कहते हैं कि जहाँ ये रहेगा वहाँ इस व्याप्यत्व रहेगा तो हम कहेंगे कि जहाँ धूमत्व रहेगा वहाँ बन्ही ही व्याप्यत्व रहेगा ऐसा हम कहेंगे धूम में बन्ही ही व्याप्यत्व रहेगा तो जब धूम में बन्ही ही व्याप्यत्व रहेगा हम कैसा उसका स्वरूप कैसा कहते हैं यत्र यत्र क्योंकि हम कहते हैं धूम में बन्ही ही व्याप्यत्व रहेगा तो जिसमें व्याप्यत्व रहेगा वो व्याप्य होगा अर्थात कहा जाएगा कि यत्र ये रहेगा तत्र वो रहेगा इसी प्रकार की यहाँ पंक्ति है स्वानिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता भाव व्याप्यत्व अर्थात व्यापक कौन हो जाएगा सो स्वानधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिव प्रतियोगि प्रतियोगित्व अभाव यह हो जाएगा व्यापक तो हमको कहना पड़ेगा यधिकरण्य स्वभाव समान अधिकरण्य अन्यतर संबंध है न जाति विशिष्ट जातित्व जहाँ ये रहेगा वहाँ क्या रहना पड़ेगा स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अभाव ऐसा रहना पड़ेगा तो जो प्रथम अंश हो गया स्वसामानधिकरण्यम स्वभाव सामान अधिकरण्यम अन्यतर संबंधन जाति विशिष्ट जातित्वम ये अगर हम प्रथम जाति को ले लेंगे घटत्व द्वितीय जाति को ले लेंगे पृथ्वीत्व तो अगर लेंगे तो पृथ्वीत्व में जाति विशिष्ट जातित्व तो में आ गया वहाँ ये चीज आना चाहिए क्या चीज स्व समानाधिकरण अधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व तो अभाव अर्थात ये हो गया व्यापक प्रतियोगित्व तो अभाव होना अर्थात ये व्यापक होना अर्थात ये पृथ्वीत्व में स्व का घटत्व का व्यापकत्व तो आना चाहिए ये मीमांसा लोग कहते हैं तो नयायिक कह दिएगा ऐसा नियम में कोई प्रमाणन नहीं है अर्थात ये व्यापक होना ही चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ये नियमों को अगर हम मानेंगे तब तो आप कहेंगे कि मूर्तत्व तो भूतत्व तो जाति नहीं होंगे घटतत्व तो पृथ्वीत्व तो जाति होंगे ये नियमों को दिखा करके आप ये सब जाति का निर्णय करते हैं कहते ये कोई प्रमाण नहीं है ऐसे अर्थात न्यायिक लोग निषेध करते हैं नियमों को बता करके मूर्क ये नियमों को दिखा करके सांकर्य दोष स्वीकार करना पड़ेगा कहाँ ये नियम रहना चाहिए तो जहाँ ये नियम रहेगा आपको सांकर्य दोष लगेगा तो नहीं कह दिया ये नियमों में कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण नहीं अर्थात ये सांकर्य दोष नहीं है ये सांकर्य दोष कोई दोष नहीं है इसको एक दोष सिद्ध करने के लिए पे ऐसा एक न्याय मतलब ऐसा एक नियम बता दिए नया कहता है कि यह दोष ही नहीं है क्यों दोष होगा शांकर्य कोई दोष नहीं है आप जो एक स्थिति देखा करके कह देते हैं कि ऐसा होगा तो शांकर्य दोष होगा वो कहता है क्यों शांकर्य दोष होगा क्यों मानते क्यों इसको इस प्रकार एक दोष उल करके न हम लोग जो तर्क संग्रह में पढ़ते हैं वो मान लेते हैं मुक्ता पूरी और शांक दो नहीं है इस प्रकार के हो जाएगा अच्छा हाँ वो निकल जाएगा अच्छा ये तो एक बात हुआ दूसरा कहते हैं कि अन्यतमत्व न कारणता संभव अन्यतमत्व है न ये अन्यतमत्व का ये पिक्चर तो हमारा बुद्धि में स्पष्ट रहता है न अभी तीन हो गए हमारा कारण अभी ये तीन कारण का भेद रहेगा जगत में तो जगत हो गया भिन्न तो अभी जगत हो गया तद भिन्न तद भिन्न का भेद कहाँ रहेगा तद में वो तीनों में रह जाएगा ये जो तद भिन्न का भेद तीन रहा तीनों में ये भेद का प्रतियोगी कौन हो जाएगा जगत हो जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेद जो जगत में रहेगा जगत में तीन भेद रहा इसलिए जो भेद कूट हो गया ये प्रतियोगिता अवच्छेद को हो गया तब हम कहेंगे भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता ये भेद जो इसमें रहता है तो ये जो भेद रहा तीन में इसको हम कह देते हैं भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये क्या पदार्थ है बताने के लिए आगे हम फिर भेद जोड़ देते हैं अगर नहीं जोड़ेंगे तो भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये रहा तीन में ये तीन हो गया अन्यतम इसमें जो धर्म रहेगा यह अन्यतमत्व होगा तो ये जो अन्य तम को कारण मानेंगे तो अन्य तमत्व तो कारणता अवच्छेदक होगा तो अन्य तमत्व तो शब्द का अर्थ हो गया भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता तो को तो कारणता अवच्छेदक हो गया भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता को इसका मुख्य अंश हो गया भेदकूट भेदकूट अवच्छिन्न प्रतियोगिता का इतने में उसका सार हो गया भेदकूट इसलिए कह दिया कि भेदकूट ही अवच्छेदक है वास्तविक होना का क्या चाहिए था अवच्छेद का प्रतियोगिता को यह होना चाहिए था किंतु तो उसका सारा अंश इतना है जैसे हम कह दिए कि मणि अभाव विशिष्ट बन ही कारण तो कहते हैं स्वातंत्रण मणि अभाव के भी कारण ले सकते हैं इसी प्रकार के जो विशेषण अंश हुआ उसी को ही अवच्छेद मान लिए मुख्य अंश को अभी इससे क्या हुआ भेद कूट जो है वो आपका अवच्छेद हो गया तो भेद भेदकूट अर्थात ये भेद ही है तो भेद जहाँ अवच्छेद को होगा स्वातंत्रण अवच्छेद को नहीं होगा क्यों इसके लिए हम रामरुद्री में देखे थे जाति इतर स्वरूपतो भानो तो भान जाति से भिन्न जो होंगे स्वरूप से भान नहीं होगा स्वरूप से अर्थात किसी से विशिष्ट नहीं हो के उनका भान नहीं होगा और जो स्वरूप जिनका भान नहीं होगा वो स्वरूप तो भी नहीं बनेंगे तो किसी ना किसी के साथ विशिष्ट होकर के ही भान होंगे किसी ना किसी के साथ विशिष्ट होकर के अवच्छेदक बनेंगे अभी आपका ये भेदकूट अवच्छेद का हुए तो ये तीन भेद विशिष्ट बन करके ही अवच्छेदक बनेंगे अब किससे विशिष्ट बनेंगे कहते हैं वही तीनों अपने आप में विशिष्ट बनेंगे न भेदानां भेदान स्वरूप तो अवच्छेदत्व मीमांसा कहता है भेदान स्वरूप तो अवच्छेदक असंभव न इसलिए विशिष्ट होकर के अवच्छेदक बनेंगे तो विशिष्ट कैसे होगा तृण फुत्कार संयोग भेद विशिष्ट अरण निर्मथन संबंध भेद विशिष्ट मणिकिरण संयोग मणिकिरण संबंध भेद अभी तीन हो गए दो विशिष्ट होकर के तृतीय हो गया तभी तो तीन हो गए ये भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता क अर्थात भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये किस शब्द का अर्थ होगा अन्यतमत्व भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये अन्य तमत्व का अर्थ हो गया ये हमारा प्रतियोगिता अवच्छेद है तो अन्यतमत्व अन्यतमत्व हमारा प्रतियोगिता नहीं अन्यतमत्व हमारा कारणता अवच्छेद है ये तीन हो गए कारण इसमें रहेगा अन्यतमत्व ये कारणता अवच्छेद हुआ तो अभी कहते हैं कि मणिकिरण संबंध भेद अवच्छिन भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये भेद का अर्थ हो गया अन्यतमत्वम ये भेद जो कि अन्यतम में रहेगा यहाँ तक तो स्पष्ट है पंक्ति पूरा, अन्यतमत्वम ये हो गया ये अन्यतमत्व हमारा कारणता अवच्छेद का है अभी कारणता अवच्छेद का है कि भेद है भेद स्वातंत्र भान होगा क्या नहीं होगा तो स्वातंत्र भान नहीं होगा तो स्वातंत्र अवच्छेद भी नहीं बनेगा अर्थात फिर अवच्छेद कैसे होगा कहते हैं भेदत्व अवच्छेद को होगा भेद स्वयं अवच्छेद नहीं बनेगा भेदत्व अवच्छेद को होगा जो भेद था वो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से उसका भान नहीं होगा किन्तु जो भेद में भेदत्व तो कहते हैं अभी भेदत्वेन विशिष्ट हो जाएगा भेद जैसे घटत्व विशिष्ट हो जाएगा घट इसी प्रकार के अभी भेदत्व विशिष्ट हो जाएगा ये भेद तो हो करके अभी ये कारणता का ये तो अभी भेद हो गया कारणता का अवच्छेद का वो भेद अभी भेदत्वेन विशिष्ट होगा भेद कारणता अवच्छेद का भेद का अभाव है भेद तो जाति नहीं है क्या जी भेद अर्थात प्रयोजक कोटि में कारणता अवच्छेद प्रयोजकता अवच्छेद काम और ये जो भेद है ये हमारा कारणता अवच्छेद क कारणता अवच्छेद क भेद में रहेगा कारणता अवच्छेद कता ये कारणता का जो अवच्छेद कता उसका अवच्छेद कौन होगा भेद हो गया कारणता अवच्छेद क भेद में रहेगा कारणता अवच्छेदकता कत्ता और भेदत्व भेद में भेदत्व रहा भेद में कारणता अवच्छेदक रहा ख, भेद में सॉरी भेद हो गया कारणता अवच्छेदक भेद में रहेगा कारणता अवच्छेदकता और भेद में रहा भेदत्व जैसे हम घट को पक्ष बना रहे हैं घट में रहा पक्षता और घट में रहेगा घटत्व ये घटत्व को हम पक्षता के साथ कैसे जोड़ते हैं पक्षता अवच्छेद कहते हैं जिसमें लक्ष्यता रहेगा अथवा पक्षता रहेगा उसमें उसका जो धर्म रहेगा वो लक्ष्यता अथवा पक्षता का अवच्छेद हो जाएगा इसी प्रकार की भेद हमारा हो गया कारणता अवच्छेद भेद में रहेगा कारणता अवच्छेदकता जो भेद में कारणता अवच्छेदकता रहा और भेद में भेदत्व भी रहा यह भेदत्व भी क्या हो जाएगा भेद में रहा कारणता अवच्छेदकता रहा और भेद में भेदत्व रहा तभी तो, तो क्या होगा कारणता घट में रहा लक्ष्यता और घट में रहा ये घटतत्व क्या होगा किंतु पर्वत में रहा पक्षता और पर्वत में रहा पर्वतत्व तो क्या होगा कौन हो जाएगा पर्वतत्व में इसी प्रकार की भेद में रहा कारणता अवच्छेदकता क्या रहा कारणता अवच्छेदकता और भेद में रहा भेदत्वम तो भेदत्व तो भी क्या बन जाएगा अच्छा और आगे बुद्धि नहीं चल पाता ठीक है और होता है कुछ चलता हैं बोलिए अच्छा भेद में रहा कारणता अवच्छेदकता जैसे हम कहते हैं घट में रहा लक्ष्यता ये हुआ स्पष्ट घट में लक्ष्यता रहा घट में घटत्व रहा, रहा तो घटतत्व तो हो जाएगा लक्ष्यता का अवच्छेदक इसी प्रकार की पर्वत में पक्षता रहा और पर्वत में पर्वतत्व तो रहा पर्वतत्व तो हो जाएगा पक्षता अवच्छेद इसी प्रकार की भेद में रहा कारणता अवच्छेदकता और उसमें रहा भेदत्व कारणता अवच्छेदकता अवच्छेद कारणता अवच्छेदकता क कौन होगा भेदत्व भेदत्व क्या हो गया कारणता अवच्छेदकता अवच्छेद ये आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पैंतालीस सीडी डीवीडी में आया है तो अभी भेदत्व जो है वह कारणता अवच्छेदकता का अवच्छेद हुआ अभी ये जो कारणता अवच्छेदकता अवच्छेद को हुआ भेदत्व तो पर्यंत लेकर के इसका घटकत्व न तीन भेद विशिष्ट होकर के रहे हैं ये तीन में जब क्रम व्यतिक्रम होगा तो आपको छः कारणता अवच्छेदकता अवच्छेद मिलेंगे तो छह कारणता अवच्छेदकता अवच्छेदक होने से ये छह भिन्न हुए तो छ जब कारणता अवच्छेदकता अवच्छेदक हो जाएंगे तो ये सब अवच्छेदक भिन्न होगा तो अवच्छिन्न भिन्न होगा तो छ अवच्छेदकता अवच्छेदक हो जाएंगे तो छ अवच्छेदकता आ जाएंगे कारणता अवच्छेदकता छ आ जाएंगे तो छणता अवच्छेदकता आ जाएंगे तो फिर छह कारण आ जाएंगे इस प्रकार की मीमांसा कहेगा तो अवच्छेदकता अवच्छेद का छे आए अवच्छेदकता छे आ जाएगा तो कारण भी आ जाएगा तो ये बाहुल्य हो जाएगा ये गौरव दोष होगा ऐसा भी मीमांसा को कह रहे हैं देखिए न भेदानां स्वरूपतो तो अवच्छेदको असंभव है न भेद स्वरूप से अवच्छेद नहीं होंगे इसलिए से विशिष्ट होकर के चलेंगे तृण फुत्कार संयोग भेद विशिष्ट अरणिमंथन संबंध भेद विशिष्ट मणिकिरण संबंध भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता ये भेदत्व ये क्या हो जाएगा कारणता अवच्छेद अवच्छेद इसके द्वारा भेदत्वादीना अवच्छेदक वक्तव्यम तथा चा? अवच्छेद कता अवच्छेदेदात अवच्छेद कता अवच्छेद कभी छे आगे क्योंकि घटक जो भेद है उसका आगे पीछे क्रम व्यतिक्रम होने से छे आगे तो अवच्छेद कथ अवेदक भेदात अवच्छेद कता भेद और तदेदेन तदेदेन अर्थात अवच्छेद कथा भेदेन अवच्छेद कता अवच्छेदक भेदेन किसका भेद हो जाएगा अवच्छेदकता अवच्छेद का भेद होने से किसका भेद हो जाएगा अवच्छेद का भेद हो जाएगा आगे फिर तदेदेना तदेदेना अवच्छेद अवच्छेद न कारणता भेद हो जाएगा तो नया कहता कि नाच्यो ये मीमांस को यहाँ तो कह दिया अभी कारणता भेद हो जाएगा गौरव दोष आपको आएगा नया कह रहा है कि ये जो कारणता भेद कहकर के आप छह कह लेते हैं तो स्वरूप ये जो कारणता ये किस में रहेगी कारण में ये कारणता किस संबंध से रहेगी स्वरूप समझ से ये जो प्रतियोगिता अधिकरणता अध्येयता कारणता पक्षता लक्ष्यता ये सब स्वरूप संबंध से रहेंगे ये क्यों स्वरूप संबंध से कहते हैं ऐसा वास्तव कोई पदार्थ नहीं है केवल हम तो कल्पना करते हैं हमारे सामने घट है तो ये घट में घट तो रहेगा ये घटत्व लक्ष्यता अवच्छेद को होगा ना पक्षता अवच्छेद को होगा ना अधेयता अवच्छेद को होगा ना अधिकरणता अवच्छेद को होगा सभी हो सकता है घटत्व तो स्थिर तो रहा किंतु ये सब बदलते रहेंगे तो ये सब क्यों बदलते रहते हैं कहते कि हम किस दृष्टि से अभी सामने वाला पदार्थ को देखते हैं तो ऐसे जैसे घटत्व इससे घट से एक भिन्न धर्म है नया एक लोग कहेंगे ये जो पक्षता लक्ष्यता अधिकरणता इत्यादि कोई भिन्न धर्म नहीं ये केवल कल्पिता हम विचार के लिए अभी किस दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए ये कुछ अलग पदार्थ नहीं है स्वरूप संबंध से रहेगा भिन्न नहीं है तो स्वरूप संबंध से कारणता भी कारण में स्वरूप संबंध से रहेगा ऐसे नया ही कह रहा है स्वरूप संबंध रूपाया अतिरिक्त रूपाया वा कारणता अतिरिक्त रूपा क्या देखिए स्वरूप संबंध रूपाया प्रतीक दिया है रामरुद्री में तत्त तो कारण व्यक्ति रूपाया स्वरूप संबंध रूपाया कह देने का अर्थ है ता कारण व्यक्ति कारणता छा था अभी कह दिया है कहते हैं ये जो कारणता कहते हैं वो कारण व्यक्ति से कुछ भिन्न अलग पदार्थ नहीं है वो कारण व्यक्ति है क्यों कहते कारणता कुछ अलग पदार्थ ही नहीं है स्वरूप संबंध रूपाया अर्थ टीका में कह दिया तत्त कारण व्यक्ति रूपा अर्थात ये व्यक्ति से भिन्न नहीं है कारणता अवच्छेद का भेदेद असंभवात व्यक्ति वही रह करके खाली कारणता का को कुछ बदल जाएगा और नहीं कारण वही है और कारणता अवच्छेद को बदल जाएगा तो ये बदलेगा ऐसा नहीं है कह रहा है भेद असंभवात और अतिरिक्त या अतिरिक्त अर्थात सप्त तो पदार्थ अतिरिक्त दिनकरी में ध्यान स्वरूप संबंध रूपा जो कारणता है उसको या तो स्वरूप संबंध रूप मान लीजिए अर्थात जो अधिष्ठान व्यक्ति व्यक्ति रूप मान लीजिए अथवा अतिरिक्त मानिए अतिरिक्त अर्थात सात पदार्थ से अतिरिक्त इस प्रकार के, उसका अर्थ आगे एक पंक्ति और देख लीजिए तादृश कारणतया अवच्छेदकता भेदात् भेदे नाना कारणता व्यक्ति कल्पना गौरवापत्तिया नाना अवच्छेदकताूपित एक कारणतया कल उचित आप सप्त पदार्थ से और एक अतिरिक्त पदार्थ कारणता को मानेंगे मान करके अभी उसे क्या करेंगे अवच्छेदकता भेदात भेद उसको सब मानेंगे नाना कारणता व्यक्ति कल्पना करेंगे उससे गौरव होगा तो नाना अवच्छेदकता निरूपित एक कारणता नाना अवच्छेदकता निरूपित एक कारणता मान लीजिए एक अन्य पदार्थ को मान करके गौरव कल्पना आप क्यों करते हैं न्याय कह रहा है अगर आप अतिरिक्त अतिरिक्त बोल करके क्यों कह रहे हैं ये मीमांसा का ये नयायों का सात पदार्थ को मानेगा क्या नहीं मानेगा इसलिए कहता है कारण होता है कि अतिरिक्त है नयाय उसको उत्तर देता है ये अतिरिक्त मान करके उसमें गौरव कल्पना करके आप क्यों करते हैं इतना अतिरिक्त क्यों मानते हैं तो इसलिए उस मानना अर्थात अगर आप मानेंगे भी तो या तो स्वरूप संबंध है मान करके वही कारण मान लीजिए व्यक्ति को मान लीजिए अतिरिक्त तो मानना ये केवल गौरव दोष होगा अगर मानेंगे भी तो कारणतया अवच्छेदक अपि अभेदात अवच्छेदक भेद होने पर भी ये भिन्न नहीं होगा ऐसा न्याय कह रहा है कहते तो ऐसा क्यों कह दिए अवच्छेदक भेद होने पर भी ये भिन्न नहीं होंगे ऐसा क्यों कह दिए नयाय कह रहा है कि इति अन्यत्र समझ गए अर्थात कारणता अवच्छेद का भेद होने पर भी ये कारणता ये भेद नहीं होगा कहने का तात्पर्य है कि देखिए घटक का समवाय किस में रहेगा कपाल में रहेगा और तंतु रूपों का समवाय तंतु में रहेगा तभी ये जो अलग अलग आधार और अधेय अधेय और अधिकरण अलग अलग हो गए ये समवाय भिन्न हो गया क्या नहीं हुआ तो इसी प्रकार के न्यायिक कहता है कि आप ये सब अवच्छेद का ये अलग अलग मान्य पर भी ये जो वास्तविक कारण है वो कारण तो वही तीन ही रहेंगे इसलिए गौरव दोष आपको होने का अर्थात आप जो दिखा रहे हैं छ हो जाएगा गौरव होगा ये सब नहीं है आप ही अवच्छेदको को मान करके नाना अवच्छेद का नाना कैसे हो गया अवच्छेदकता अवच्छेद का नाना हो गया तो न्यायिक अंतिम में ये कहना चाहता है कि कारण वास्तविक वही तीन ही रहेंगे कारणता वही उतने ही रहेगा आप ही अवच्छेद भेद दिखा करके ये सब जो दिखाते हैं ये सब व्यर्थ बात है न्याय का अर्थ कहने का तात्पर्य अंतिम में वही है कारणता अवच्छेद भेद होने पर भी कारणता अभेद रहेगा अर्थात वही तीन कारण रहेंगे और वो तीन में आप एक विलक्षण जाति मान लेना ठीक है शांकर्यदोष इत्यादि ये सब नहीं है तो कोई आपको गौरव दोष नहीं होगा आप गौरव दोष दिखा करके जो एक शक्ति मानना चाहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है गौरव दोष को दिखा करके शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं न कह दिया कि गौरव दोष नहीं होगा ये तीनों हो है उसमें एक विलक्षण जाति मान लीजिए तो एक शक्ति मान लीजिए ये इतना क्यों मानें कारण मानेंगे सभी कारणों में एक ही बन्ही जनक बन ही जनकत्व तो शक्ति है मतलब दाह जनकत्व शक्ति अथवा यहाँ तो, तो तीन हो गया तीनों में बन ही जनकत्व तो शक्ति है रणिमंथन मणिकिरण संयोग और ये तीर्ण फुतकारा ये तीनों में बन ही जनकत्व तो, तो ये एक संबंध अर्थात ये शक्ति है बन्ही जनक बनिजनक बन्ही जनक शक्ति तो ये तीनों में है गौरव दोष दिखा करके शक्ति को सिद्ध करना चाहता है ये गौरव दोष का लाघव करने के लिए कहता है विलक्षण जाति मान लीजिए कारण तो उतने ही रहेंगे अन्यत्र अन्यत्रस्तर अर्थात विचार इतना करते करते कह दिया हो गया और इसमें अधिक नहीं ठीक है परे तो दूसरे लोग यहाँ समाधान देते हैं क्रीणादि संबंध कालीन आप कहते है कि हो गया अभी कहते हैं जिस समय में तृण फुतकार संबंध होगा उस समय में उस अधिकरण में वायु का संबंध रहेगा रहेगा और जिस समय मणि मणिकिण संयोग होगा जिससे बनी की उत्पत्ति होगी उस समय में भी उस अधिकरण में वायु का संयोग रहेगा और जिस समय अरण्य मंथन होगा वायु संयोग रहेगा अभी तीन कारण को लेकर के गौरव दोष को निराकरण करने के लिए आप एक शक्ति मानते हैं वो तीनों में एक शक्ति मानेंगे अभी हम कहेंगे कि वायु संयोग तीन जगह के लिए तीन वायु संयोग आएगा अभी तीन वायु संयोग में और एक कुछ मान लेंगे शक्ति मान लेंगे अभी ये तीन कारण में जो तीन कारण संयोग है वो तीन कारण संयोग में आप शक्ति मानेंगे अथवा तीन वायु संयोग में शक्ति मानेंगे इसमें विनिगमना भी रहा तो विनीगमना विरोह होने से ये दोनों को ही नहीं लेंगे ये चित वाले आकर के कहते हैं परेतु परेतु अन्य त्रीणादि संबंध कालीन तीर्णादि संबंध अर्थात तो तीन आदि कहने से अच्छा वायु संयोगादी नाम एक शक्ति मत तीनों स्थान पर तीन वायु संयोग आएंगे वो तीनों वायु संयोग में एक शक्ति आ सकता है जैसे तीनों कारण जो संबंध हो गए उसमें एक शक्ति कहेंगे यहाँ भी एक शक्ति हो सकता है तो होने से शक्ति मत्व न हेतुताम आदाय बिनीगमना बिरात तो ये शक्ति को मानेगा अथवा वो शक्ति को मानेंगे तो इसलिए क्या होगा कहते हैं विनिगमना विराहात न शक्ति सिद्धि अगर आपका शक्ति सिद्धि होना है तो फिर हमारा शक्ति सिद्ध होना है तो आप अगर हमारा शक्ति को सिद्ध मान स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपका शक्ति को भी सिद्ध नहीं करेंगे तो इसलिए कोई शक्ति भी सिद्ध नहीं होगा तो एक चीज परे तो परे अर्थ परे नयायिका शक्तिवादी कौन थे मीमांसा तो ये कह दिए कि शक्ति का विचार तो नहीं होगा ठीक है इसके साथ अतिरिक्त शक्ति ये विचार पूरा हो गया अभी कहते हैं यद आशंकितम सादृश्यम अपनी अतिरिक्त पदार्थ थी तदपीति निराकर सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ इसका भी अभी निराकरण करते हैं मुक्तावली में सादृश्यम न किंतु न पदार्थांतरम पदार्थ से कितने लिया जाएगा सात सात पदार्थ से भिन्न नहीं है किंतु तद भिन्न तदगत तद भूयो धर्मवत्व ये हो गया सादृश्य शक्ति नहीं किसको और अंतर्भुत होगा शक्ति तो रहा ही नहीं ना ना अभी यह अंतिम है क्या कह दिया ये अंतिम पंक्ति क्या है न शक्ति सिद्धि अभी शक्ति ही सिद्धि नहीं होगा अतिरिक्त तो पदार्थ लेकर के तो नहीं अतिरिक्त तो पदार्थ मीमांसा को कह दिया था सब so, अनुमान दे दिया था तब तक तो, तो, तो नई आई के अपना बात आरंभ नहीं किया था नई का शक्ति को ही असिध कर दिया ना ना, ना आई को वहां स्वीकार नहीं किया था मीमांसा का अपना कहता चला तो कहता देखिए ये हो गया होने से आगे ये उतने में अर्थात वो दिखा दिया स्वयं ही दिखा दिया इतने में अंतर्भूत तो नहीं होगा ये अगर नयायिका कहेगा तो इसको कहेंगे अभ्युपगम अगर हम मान भी ले तो भी चलिए इसको अभ्युपगमवाद कहें बादी बल परीक्षणार्थ अनर्थ स्वीकार वो हमारा मत नहीं है अन्य स्वीकार कर लेना इसको अभिपक वादक कहते हैं वहां वास्तविक वो कहता था अर्थात मीमांसक के अपना कहता रहता था नया एक तो अंतिम कह दिया शक्ति की सिद्धि ही नहीं होगी कैसे थी शक्ति का क्या ना शक्ति का संस्कार हमारे यहाँ घुस गया <laughs> इसलिए हम पहले प्रतिबंध हाँ, प्रतिबंधक अभाव शक्ति के स्थान पर नहीं आप जहां शक्ति का कल्पना करते हैं हम कहते हैं कि से ही कार्य हो जाएगा। तो जाएगा। शक्ति की सिद्धि नहीं हुआ शक्ति स्वीकार नहीं किया के लिए के लिए के तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्म तत्व देखिये तद भिन्न ते सती इदम च अगर तद भिन्नत्व ये नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा सादृश्य का तदगत भूयो धर्मवत्वम अगर सादृश्य गवयो में आएगा तो तदपद से किसको लेंगे गो को लेंगे गो भिन्नत्व सती गोगत भूयो धर्मवत्व गवयो में आएगा तो गवय में सादृश्य कहेंगे तो अगर हम तद भिन्नत्व नहीं कहेंगे तब हो जाएगा गोगत भूयो भी धर्मवत्वम इतना लक्षण हो जाएगा गोगत भूयो भूय धर्म तत्व ये गो में है नहीं है, है? तो इसको कहते हैं इदम च इदम च अर्थात तो विशेषण अंश चादृश्य निरूपक अति व्याप्ति वारणा सादृश्य का निरूपक तीन पदार्थ का प्रतियोगी अनुयोगी माने जाते हैं किसका किसका सादृश्य संयोग अभाव ये तीनों का प्रतियोगी अनुयोगी स्वीकार होते हैं तो अगर हम कहते हैं कि गो सादृश्यम गवय में है तो प्रतियोगी कौन होगा किसका सादृश्य यश सादृश्यम स सा प्रतियोगी और यशमिन सादृश्यम स सा अनुयोगी तो अभी यहाँ प्रतियोगी कौन हो गया गो हो गया अगर हम तद भिन्नत्व गो भिन्नत्वे नहीं कहेंगे तो गो गूय धर्मवत्व गो में ही आएगा तो जो प्रतियोगी होता है वो सादृश्य का निरूपक होता है गो निरूपित सादृश्यम किसमें गवय में निरूपक कौन होगा निरूपक हो जाएगा गो तो अगर आप तदिन्नत्व नहीं कहेंगे तदगत भूय धर्ममत्व गो में भी आ जाएगा जो सादृश्य का निरूपक है उसमें ही सादृश्य आ जाएगा लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं इदम च सादृश्य निरूपके सादृश्य से निरूपक सादृश्य निरूपक यहाँ कौन है गो तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी कह देंगे तदगत भूय धर्मवत्व ये तो गो में भी रह जाएगा वो सादृश्य का निरूपक है अर्थात सादृश्य का प्रतियोगी है लक्षण उसमें चला जाएगा तो अगर हम कहेंगे कि अनुवेग्यता संबंधे न तदगत भूय धर्मवत्व तदगत भूय धर्मवत्व तदगत अर्थात गो गोगत भूय धर्म अनुयोगिता संबंधे न गोगत भूयो धर्म अभी हम दिखाते हैं कहाँ सादृश्य को दिखाते हैं गवय में अनुयोगी कौन होगा गवय अगर हम अनुयोगिता संबंधे न गोगत भूय धर्मवत्वम कहेंगे प्रतियोगिता संबंधे न गोगत भूय धर्मवत्वम कहेंगे तो कहाँ रहेगा गो में अगर अनुयोगिता संबंधे गोगत भूय धर्मवत्वम कहेंगे तो तो अगर हमको ऐसा हो जाएगा अनुयोगिता संबंध है न गोगत भूय धर्मवत्वम फिर तद भिन्न तो कहने का जरूरत नहीं तद भिन्नत्व तो नहीं कहने से गो में चला जाता था अभी हम अनुयोगिता संबंध है न गोगत भूय धर्मवत्व कह देंगे अनुयोगिता सम्बन्ध है न गोगत भूय धर्मवत्व कहाँ रहेगा गवे में इसलिए गो में जाएगा ही नहीं तो कहते हैं अनुयोगिता संबंध विशेष विभक्षणे न देयम कौन सा अंश नहीं देंगे तद भिन्न तो ये नहीं देना जरूरत है अच्छा अनुयोगिता संबंध ना अगर घट घट भूतल में संयोग है ये संयोग घट में रहेगा ना भूतल में रहेगा तो संयोग घट में किस समझ से रहेगा अच्छा समय सम्बन्ध से तो रहेगा अभी घट इस संबंध का प्रतियोगी कौन है घट अनुयोगी भूतल अभी संयोग संबंध घट से किस समझ से रहेगा संबंध सम रहेगा ये प्रतियोगी अनुयोगी दृष्टि से प्रतियोगिता सम्बन्ध से क्योंकि संबंध का प्रतियोगी हो गया घट घट में रहेगा प्रतियोगिता ये जो घट में प्रतियोगिता आया किसके चलते आया घट में जो प्रतियोगिता आया किसके चलते किसका प्रतियोगी है वो घट प्रतियोगी हुआ किसका प्रतियोगी सहयोग का तो ये जो अभी घट में प्रतियोगिता हुआ एक किसका प्रतियोगिता संयोग का प्रतियोगिता जाकर के घट में प्रतियोगिता संबंध से रहेगा इसी प्रकार की संयोग भूतल में किस संबंध से रहेगा अनुयोगिता संबंध से अच्छा इसी प्रकार की घट अत्यंत भाव है तो ये घट अत्यंत भाव घटो में किस समझ से रहेगा घट अत्यंत अभाव घट में घट अत्यंत अभाव का घट कौन है घट अत्यंत का प्रतियोगी है घट तो घट अत्यंत अभाव घट में किस समझ से रहेगा और घट अत्यंत भूतल में अनुयोगिता हम विशेषणता कह देते हैं अनियोगिता समंध से भी रहेगा ये प्रतियोगिता अनुयोगिता का ये सब विचार दिखाते हैं अगर हम अनुयोगिता संबंध विवक्षा कर देंगे तो फिर तद भिन्न तो नहीं कहने से भी चलेगा तत्र तदगत भूयधर्म वत्व इसका अर्थ हो गया तथा असाधारण्यन विद्यमान ये भूयांश धर्मा त अर्थ टीका में दे दिया सकल पदार्थ अवृत्तिवेन असाधारण जो असाधारण असाधारण्यन साधारण नहीं है असाधारणीय न विद्यमान सकल पदार्थ अवृत्ति जो सकल पदार्थ वृत्ति हो जाएगा वो साधारण हो जाएगा तो तदगत भूयो व जो होना है वो भी असाधारण धर्म होना चाहिए वैशिष्टम तो तृतीय त्रित्या, तृतीयार्थ वैशिष्टम अर्थात तो जो तदगत भू व धर्मवान हो जाएगा विशिष्ट हो जाएगा धर्मवत्वम वैशिष्ट हो जाएगा अच्छा तदगत भूयो धर्मवत्वम क्यों कहते हैं खाली कह सकते थे तदगत धर्मवत्वम इतना कहने से अभी घट भिन्नत्वेन सिंह काकयूरपी सादृश्यापत्ति घट का सादृश्य सिंह में रहेगा नहीं रहेगा तो घट में जो धर्म है वो सिंह में है नहीं है द्रव्य तो है है तो अभी कहेंगे अगर आप भूय शब्द क्यों कहते हैं उसके लिए पदकृति दिखाते हैं अगर आप कहेंगे कि तद भिन्नत्व सती तदगत जो सिंह काक है वो घटभिन्नत्व सती घटग घटगत धर्मवत्वम द्रव्यत्वम है तो होने से उसमें भी सादृश्य आ जाएगा इसलिए कहते हैं घट भिन्नत्व सिंह काक योरअपी सादृश्य आपत्ति उसको वारण करने के लिए कहते हैं भूयांश इति भूय धर्मवत्व होना चाहिए कोई एक दो को ले करके नहीं अच्छा नु इदम अभी इसके लिए शंका दिखाते हैं गगनंग गगनाकार सागर सागरोपम राम रावणयोर युद्धम राम रावण युर इव इत्यादो अव्याप्तम अब कहते हैं तद भिन्न सति होना चाहिए अभी गगनम गगनाकार अभी गगन का सादृश्य गगन कैसे है कहते गगन गगन जैसा है अब सादृश्य दिखा रहे हैं तद्भिन्नत्व तो है इसमें नहीं है दूसरा देते हैं सागर है सागरोपम इसमें में भिन्न है नहीं है और तृत्य राम रावण रुद्ध तो कहते हैं इसमें तो तद्भिन्नत्व तो नहीं है आपका जो लक्षण है सादृश्य का वो जाएगा नहीं चेत सिद्धांत कहता है कि न तदवृत्ति धर्म मात्र से तत्व तदगत भू और इतना ही वहाँ विवक्षा है तद होना वहाँ ऐसा कोई विवक्षा नहीं है ये सब क्यों देते हैं जानते हैं न बुद्धि थक गया है थोड़ा सरल के ग्रंथ में ये सब तो तद बुद्धिधर्म मात्र से तवक्षित्वाद अथवा युग भेद विवक्षया भेद सत्वाद पूर्वयुग में पूर्वकल्प में ये राम रावण युद्ध ये आकाश ये गगन ये सागर ये सब थे तो उसका जो सादृश्य इस कल्प का जो सागर में रहेगा तो इस प्रकार के ले सकते हैं अतएव तो युग भेद विवक्षायाम इह उपमा अलंकार ये उपमा अलंकार उपमा अलंकार टीका में देखिये सादृश्य से अबाधित्व भाव सादृश्य बाध नहीं होता है एक हो जाने से सादृश्य बाध हो जाएगा क्योंकि तद तो भिन्न तो नहीं रहा तो कहते हैं कि उपमा अलंकार अर्थात अन्य कल्प को लेकर के उपमा दिया जा सकता है बाध हो नहीं होगा अथवा अन्यथा अनन्वय अलंकार ये एक अलंकार है अनन्वय अर्थात यहाँ अन्वय नहीं हो पाएगा इसके लिए कहते हैं अनन्वय अलंकार अर्थात इति प्रतिपाद्यमान अर्थस्य अन्वय अभाव जो चीज आप कह रहे हैं इसका अन्वय नहीं हो पाएगा अर्थात इस विषय में अर्थात तो ये तो केवल एक वाक्य के अलंकार कहते हैं ना इस प्रकार के अर्थात तो आपका जो लक्षण है इसको यहाँ घटाना है ऐसा नहीं है ये तो अलंकार है यहाँ आपका लक्षणों का अन्वय नहीं हो पाएगा ये कहते हैं या तो मान लीजिए कि सादृश्य का वाद नहीं होता है उपमा दिया जाता है कि अलंकार है अलंकार में आप बहुत ज्यादा इसको नहीं लगाना है कहते हैं अलंकार तो दिखना है सुंदर दिखना है कहते हैं आपको दिखना है बुद्धि नहीं लगता है उसमें ये कहने का तात्पर्य किंतु हमारे जो अद्वि सिद्धि का टीकाकार है ना ये कौन ब्रह्मानंदी वो कहते हैं कि यहाँ उपमा में तात्पर्य नहीं है यहाँ अनुपम्य में तात्पर्य है अर्थात ये सब पदार्थों का उपमा नहीं है ये बताना यहाँ तात्पर्य है ऐसे अद्वि सिद्धि टीकाकार बताए हैं लघुचंद्रिका में ये हैं ओती वो उक्तम आलंकार के ही अच्छा ठीक है आज आगे तो रहेगा ठीक है आज यहाँ रखेंगे ओम शंकरं शंकर केशव वादरायण सूत्र भाष्य घत वंदे पुनः ईश्वरो गुरुलात्मी मूर्ति व्योम पद्तदेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शांति शांति शांति है